एव आनंदमय स्वरूप प्रदर्शय तस्व प्रबोधकाले विज्ञानमय रूपेण सिद्ध तदानि तदनी सुखाभवपादय आनंदमय का स्वरूप क्या है आनंदमयी वृत्तियाँ होने का नाम ही बुद्धि की सारी वृत्तिया अज्ञानयुक्त आनंदमयी वृत्ती प्रणत्त होने का नाम सुशक्ति वही आनंदमय है ज्ञान के साथ एकीभूत होकर के अपने सारी वृत्ति परिणत हो रहा है इसलिए क्या कहते बुद्धि का परिणाम वृत्तियां नहीं लेंगे हम अविद्या का परिणाम अब बुद्धि भी अविद्या के एकभूत होकर हो परिणाम को प्राप्त हो रही है अरे उस वृत्ति को हम क्या कहेंगे अविद्या वृत्तियां आनंद हो रही है इसीलिए हम कहते हैं हम सगम समय ये विशेषता है बात समझाने के बाद आप कहते इसीलिए अज्ञान विषय अज्ञान में एक अगर तो बुद्धि अज्ञान वृत्ति रूप में परिणाम हुआ और वह परिणाम द्वारा बुद्धि को यह सारी बात अनुभूत है और वही प्रबोध काल में क्या हो जाती है विज्ञानमय रूपे विज्ञानमय रूप से स्मरता हो जाती है स्मर्थत्व सिद्ध तदानिम तो सुखानुभों पा इसे उस समय के सुख को और स्पष्ट उत्पादन करते हैं अंतर्मुखो यह आनंद मयो ब्रह्म सुखम तदा भूंगिम्बय अज्ञानोत्पन्न वृत्ति भी देखिये अज्ञानोत्पन्न वृत्ति भी अंतर्मुखो यह आनंद जो आनंदमय कोश है वो कैसा है स्थिति में अंतर्मुख हो गया खोल जाएगा तो विज्ञान में मनोमय सब आ जाएंगे झटी थी और इस प्राणमय और अनुमय के साथ पात्म तो हो जाएगा अब अंतर में खोज जाएगा तो इन सबसे लिंक खत्म हो गया प्राणमय कोष और अनुमय को लिंक खत्म हो जाता है और मनोमय और, और विज्ञानमय दोनों आनमय में गिन हो जाते हैं दो इधर हो गए दो तो बाहर रह गए असंबद्ध होकर के प्राणमय और अनुमय कोष असंबद्ध होकर बिस्तर पर पड़ा रह जाता है और मनोमय विज्ञान में थोड़ा अभिमुख हुए थे निद्रा में और, का से ही और सुख मात्र प्राप्त हो गए इसलिए कहते हैं आनंद में कैसा हुआ अंतर्मुख हुआ था जो वही ब्रह्म सुखं तुमते वह उस समय ब्रह्म सुख का उपभोग करता है कैसे करता है वो चित युक्ता भी। चित का प्रतिबिंब से युक्त हुआ अज्ञानोत्पन्न वृत्ति भी अज्ञान से उत्पन्न वृत्ति सुख प्रतिबिंब सहिता अंतर्मुख धी सुख प्रतिम्ब था ना शुरू में उस बाद सुख प्रतिम्ब सहित अंतर्मुख हुई धीवृत्ति उससे जनित संस्कार सहित अज्ञानोपाधि उससे जन संस्कार हुआ किंचित सुख का उससे किन सुख युक्त अज्ञानोपाधि में चला गया अज्ञान अज्ञानोपाधि का यह आनंदमय जो आनंद में कोश आनंद कैसा है किंचित सुख को की हुई अज्ञान के साथ एक हुई अज्ञान वाला है आनंद विश तथा वह आनंदमय सुषिप्तौ भ्रम सुखम सर्वभूतम सुखम चिदाभासहिता भी अज्ञान उत्पन्ना भी सुखादि गोचराभिवृत्ति सप्त परिणाम विशेष ही भुंगते और सर्वभु सुख कैसे लोग कर रहे हैं हम कद चिदाभास सहित अज्ञान से उत्पन्न वृत्तियां और अज्ञान से उत्पन्न वृत्तियां क्या किस विषय कर रही है अब केवल सुख को सुखाद गोचरा भी वृत्ति भी वो वृत्तियां भी कैसी है अज्ञान की तमोमयी वृत्ति नहीं है रजोमयी वृत्ति भी नहीं है कदे सप्तणाम विशेष परिणाम विशेष मात्र समय होता है दोनों विभूत हो जाते हैं अज्ञान का। और वो क्या करता है कि के करता है उसको वहां आनंद करते रहता है। तो फिर रजगुण तो बिल्कुल नींद लेकिन तमगुण क्या कर रहा है दूसरे तरफ सब को हटा दिया है संबंध को आवृत कर देता है बहिर्मुखता की ओर आवृत कर दिया है रजगुण ठंडा पड़ा है सत्य गुण आनंद आकार परिणाम को प्राप्त कर ला भूंग अनुभवती ऐसा अनुभव हो रहा है तरह जागरण ही व यदि बुद्धि भी अज्ञान से तादात में होकर वृत्कार हो रही है और अज्ञान से उत्पन्न वृत्तियों में बुद्धि की भी ताजा है ही है अगर बुद्धि वो कर रही है तो बुद्धि उस समय क्यों नहीं बोल रही है इधान सुगम अनुभवा भूलना कहते हैं तरी जाता है सैंतीवृत्तिवत्त स्पष्टत् केवल बुद्धियाली नहीं, है नहीं यहां पर बुद्धि जैसी वृत्तियां स्पष्ट होती है वैसे अविद्या बुद्धि युक्त अविद्या की जो वृत्तियां होती है वो वृत्तियाँ स्पष्ट कि अविद्या प्रदान हो गई है बुद्धि प्रदान नहीं है विवेक प्रदान नहीं रहा विवेक गौन हो गया अविद्या प्रदान हो गया जागृत काल में बुद्धि प्रदान हो गई विवेक प्रदान हो जाता है अविद्या कौन हो जाती है कार्य प्रदान हो गया कारण गौण हो गया सुशक्ति में कार्य गौण हो गया कारण प्रधान हो गया इसलिए कहते हैं कि भाई उस स्थिति में हुआ क्या है अविद्या वृत्तियां बुद्धिवृत्तियों के समान स्पष्ट नहीं हुआ करती है अब उस समय बोलना चालना व्यवहार जो है कथन नहीं हो पाता है, है, सुक्ष्मा, विस्पष्टा है। इति इति विस्पष्टा वेदांत सिद्धांत, सिद्धांत परिणाम जो लोग होते हैं वे ऐसा करते अज्ञान की वृत्तियां सूक्ष्म है अस्पष्ट है और, और बुद्धि वृत्तियां स्थूल है, है। इसी वजह से में उस समय हम ये व्यवहार नहीं कर पाते शरीर है इंद्रिया भी पड़ी हुई हैं, चाहे तो इस्तेमाल करके बोल सकता था उस समय में शक्ति में भी अब से भी हाथ में इस्तेमाल कर देते हो कर्म इंद्रियों का तो इस्तेमाल होता ही है सोते सोते कर्म इंद्रियों का तो काफी इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग हाथ को इस्तेमाल करते रहे मच्छर मारने के लिए सोए सोए पैर को इस्तेमाल करते रहे थे रजाई इधर उधर करने के लिए कंबल को खींचने के लिए सब में इस्तेमाल हो जाता है आवाजी को पता रहता है सोए से इस्तेमाल कर लेता है लेकिन ये भी आपको मालूम नहीं होता है ना, आपने करा है इसका मतलब डिप्स पे रहते हुए हो रहा है कि यदि आपको मालूम है तो डिप्स लिप नहीं है आपसे होता है हम लोग देख रहे हैं ना ये देखो सोए सोए खींच रहा है दूसरा देखता बुद्धि बाहर है भी और नहीं भी बुद्धि आपके लिए बाहर है उनके लिए वो बाहर नहीं है वाणी बोल रहे सब कुछ हो रहा उस व्यक्ति के लिए था नहीं ना बाहर इधर से मार भी होते है। सोते हुए हम सब कर ले रहे हैं उसके लिए नहीं ले सोत जो कर रहे हो सब नहीं है उसे पता ही नहीं हम कर रहे हैं भाई पता है बिस्तर में कितना मच्छर मार गए सब खून हो गया इधर उधर <laughs> मार दिए कई इसलिए कहते हैं कि ये जो बात है कि बुद्धि की वृत्तियां स्थूल और स्पष्ट वाकर अतः कारण सब रहते सोया हुआ है कारण भी इस्तेमाल नहीं हो पाता है जागृत होता है क्योंकि स्पष्ट बुद्धि वृत्तियां और काल काल विलय होने से एक बुद्ध होने से अज्ञान की वृत्ति सूक्ष्म है कांडरूप है अस्पष्ट है अतएव वो व्यवहार नहीं करते बोलने चलने यह वेदांत सिद्धांत को जानने वालों का कथन है वेदांत सिद्धांत पारगाह प्रदन थे कैसा आपने जाना वेदांत सिद्धांत के पारगाह ने, पारगा ने दिया पार जानने वाले लोग गुरु परंपरा से हमने इसको जान लिया आनंदमय ब्रह्मान सूक्ष्म किम प्रमाण हे आप नहीं जानते कुछ भी स्मृति बोल रहे हो और उसकी व्यवस्था आपने बढ़िया सुंदर ढंग से समझा दिया कैसे कैसे होता पूरी प्रक्रिया बता दी इन ये प्रक्रिया जो बता रहे हो इसमें क्या प्रमाण है कि बुद्धि अज्ञान एक भूत होकर के अज्ञान की वृत्तियां परिणाम होते रहते हैं अविद्या की अज्ञान को अविद्या को, को माया को उसकी परिणाम होते रहते हैं वह परिणाम उस समय सुरुदान मात्र को विषय कर रही है लेकिन इतना सूक्ष्म है कि वो उसी समय प्रकट नहीं हो पाते उस समय हम लोग प्रकाशित नहीं कर लेते हैं कि इदानी महम, बोलते है। इस तरह से नहीं हैं ये सारी प्रक्रिया है ऐसी है कि आपने किस प्रमाण के आधार पर कहा कि मांडुक्युतापनी आदि श्रुति स्फुटम आनंदमय भोक्तृत्व ब्रह्मनंदे चोग्य मांडव के उपनिषद नृसि उपनिषद कैवल्य उपनिषद आदि स्प अत्यंत स्पष्ट कर दिया है चेतो मुखाते शब्दावली है ना वहां पर मांडव के उपनिषद में आनंदमय में भोक्तृत्व और भोक्ता आनंदमय का भोग क्या है ब्रह्मांड का विषय और कुछ भी नहीं है यह बात में में, में वाह और उसके भोग के ब्रह्मानंद बात स्पष्ट है कहते हैं आप स्पष्ट कर दिया हमने को तो दिखा मंत्र में कौन से शब्द से आप पकड़ रहे हैं बात उस मंत्र का बताओ आप सुनो मंत्र को फिर सशक्त स्थान एकीभूत प्रज्ञान घन एवं आनंदमय प्रज्ञान घन बुद्धि कारण के साथ गया। और वह एकी भूत हो गर् क्या है? प्रज्ञान घन होता है एक भूत होता हुआ, हुआ वो आनंदमय भोगता है आनंद को भोग रहा आनंद भूक मैंने आनंद भोग्य उसका भोगता आनंदमय क्यों चेतो मुख्य सचिद हो रखा है जगत नहीं के के मारते के कोई उठाया जा रहा है एक ही प्रज्ञान घनदांग आनंदमय आनंद भूतोमय वृत्ति भी एक भूत सु शिप्ति में रहने वाला वहा बुद्धि आदि सारे के सारे एक ही भूत हो गए बुद्धि आदि क्या हो गए हैं अज्ञान में एक ही भूत हो गया है और प्रज्ञान घनतांगत प्रज्ञान घन प्रज्ञान घन की व्याख्या करेंगे आगे में श्लोक उसके लिए बना रहे हैं इसलिए वहीं देखेंगे एक ही भूत की व्याख्या अगला श्लोक में करेंगे इसलिए आगे बढ़ गया आनंदमया मैंने आनंद प्रचुर आनंद प्रचुर वाले व वा। कौन है वो जीवात्मा वो कैसा है अभी? आनंद भुक्त आनंद थी, आनंद भोगने वाला होने से उसका नाम आनंद भुक कहते हैं चेतोमय वृति चेता चैतन्यम चेता का मतलब चैतन्यम तय तत्प्रचुरा तत्प्रधान है जो वह है विषय जिसका ऐसी वृत्तिया प्रतिबिंब सहित कहता चैतन्य के अपनी तीनों रूपदा रूप आनंद रूपदा का प्रतिबिंब के सहित है। वर्त्या, ऐसी ऐसी उनको कहते हैं हैतोमयृत्ता चे, आनंद भोगित योजना उनके द्वारा यह आनंद का भोगता बना हुआ रहता है तक्य एक पद से अर्थम इस मांडव की कई वाक्यगत तो एक ही कुछ शब्द का व्याख्या स्वयं करते हैं विज्ञानमय पुराधुना मुख्य रूपये पिष्टवत बहुत पिस्टवत कहता है उसी प्रकार है इस बहुत चावल है उसको पीस दिया पहले चावल कैसे लग रहा था अलग अलग अलग अलग दाने थे अब पीस दिया तो वो इकट्ठा पाउडर इकट्ठा हो गया एक ही अब नहीं दिखाई दे रहे थे अलग अलग अलग अलग अनेक वृत्तियों को बनाकर अलग अलग विषय ग्रहण करता हुआ चलता रहता था और अब कैसा हो गया वो सारे खत्म हो गए एक ही भूत हो गया दृष्टान्तर ने दिया बहुत पिस्ट के समान मुख्य विज्ञान जागृत और स्वयं कैसा है मुख्य ही घटपटाद प्रत्येक विषय का ज्ञान को लेकर के प्रधानता और प्रचुरता के साथ में रहकर के वह अनेक रूपों को प्राप्त करता रूपयुक्त उसको आगे बताएंगे मंत्र प्रधान विस्तार रूपेण सब कुछ वही था में श्रोत में, में हर में हो गया जगह ही हो रहे ना ग्यारह इंद्रियों को लेकर तब में होते जा रहे हैं और तत्व में, में सब ये हो जाते हैं याद पुरुषमय विषय को से हो जाएंगे तन्मय आप हाँ हो गए इसे रूपयुक्त पुरा और अधूना अध लयन एकताम प्राप्त सामने वह विज्ञान में कोश इस समय क्या हो गया आनंद में के साथ लय खे के द्वारा आनंद में के साथ एकदा को प्राप्त कर गया है बहुत ठीक है यह आत्मा जो आत्मा पूरा पहले कब जान अवस्था स्वर्ण अवस्था छज्ञान में मुख्य ही विज्ञानमय है प्रधान जिसका विज्ञान प्रचुर है ऐसी ये प्रधानता जिसका कौन कौन है वो जैसे स वायत्म ब्रह्म विज्ञानम मनोमय प्राणमय चक्षर्मय श्रोत्रमय पृथ्वीमय आपोमयो वायोमय आकाशमय तेजो मो अते तेजोमय काम अकाम क्रोधमयो अक्रोधमय है प्रधान वही यह जो अब ब्रह्म आत्मा जीवात्मा बना हुआ है वो कैसा है वो विज्ञान में हो जाता है के बुद्धि के साथ लेकर मैं बुद्धिमान बोलता है कभी मनो में अरे मैं बहुत चालक भाई समझदार मन चालक होता है ना और कभी कहते हैं अरे हम तो प्राणायाम कर रहे हैं प्राण में होकर बैठा प्राणायाम कर रहा हूँ तो प्राणमय होकर चिंतन करते हुए बैठा कभी तो चक्षुरय आ चक्षुर इस्तेमाल कर तो देख रहा है तो चक्षुरमय हो गया तो सुनने में लगा तलीन है आ, तो श्रोत्र मैया पृथ्वी आ, हाँ जमींदारी लड़ा झड़ा मेरा लाठी लेके खड़ा हो जाए तो पृथ्वी मैया नहीं आपो मयो जल में नारे गंगा के ताजा रहा गंगा मैया की जय हो कर रहे हैं अपना गंगा के तालाद में हो रहे हैं आपो मया वायु मया विहार करते शाम को वॉकिंग करते कितना माया अच्छा लगता है नहीं वायुमय होके चल रहे आकाश में है तो बड़ा कठिन काम है वे तो में ही होता है आकाश में हो जाते हो और गर्म हो गया तो तेजोमय ठंडा हो गया तो तेजोमयया इच्छाएं लेकर के बैठे हो तो कामया अब इच्छा हो चा कुछ भी दुखी हो के बैठे तो अकाउमय है अब गुस्से में हो तो क्रोधमय गुस्सा नहीं है तो क्रोधमय रूपता को प्राप्त हो जाते हैं वाला होकर के आप वही स्वप्न में रहते हैं इत्ते रूपे आकार युक्तो भूत, इन आकार से आप युक्त रहते हैं। वही, वही जीवात्मा अब क्या हो गया अथुना मनी सुश्रुति काल में लयन विज्ञान मन आदि उपाधि विन विज्ञान मन इति बुद्धि मन अहंकार ये सारी जो उपाय आती इन उपायों के विलय होने से कहा विलय हो गए अज्ञान में एकताम एकाकार प्राप्त अज्ञान के साथ अविद्या के साथ एकाकार को प्राप्त कर चुके हैं गतो भगवती तथा तो दृष्टान्त वहा बहुत सारे अलग अलग तंडुचा थे सबको मिलाकर एकाकार को, मिला एक को प्राप्त कर दिया एक नाम रख देते आप क्या सत्तू तो चना भी है, जो भी है क्या क्या है सब सब पास दिया, दिया, एक नाम रख दिया, भी बहुत थी, बहुत तो। भी घन शब्दार्थ पुरा बुद्धि, प्रज्ञानानि पूरा बुद्धि पहले बुद्धि अपने अलग अलग अनेक विज्ञान वाली थी बुद्धि प्रज्ञानी अथ घन अभवत और अब घनीभूत हो गया जिसे पहले जल क्या था ओ उधर एक अलग आ रहा है खारा स्रोत है अमुख स्रोत है ये ये नदी है वो नदी है दुनिया में सुबह है सौंग है सब कहाँ मिल गए गंगा जी हो गई एक ही भूत हो गए ये नाले का पानी है नहर का पानी है कितनी झरना है अलग अलग झरनों को अलग नाम दे देते हैं सब कहाँ जा रहे हैं तो सारे एक ही भूत हो गए घनीभूत हो गए हैं नदी में उसी प्रकार यहाँ पर भी है ऐसा प्रज्ञान जो थे अलग अलग थे वह सब एक ही भूत कहाँ हो रहे हैं जब सुषिप्त में चले जाते हैं घनो भव भवत घनत्व तो कैसा है जैसे हिम बिंदु नाम जैसे जल बिंदु, जल बिंदु, प्रधान प्रदेश में नदी आदि में की भूत हो जाते हैं उसी प्रकार तथा तो घन व उसी प्रकार घनीभूत हो गया पूर्व जागृत आग्रत और स्वर में प्रज्ञान शब्द बाद चाहिदी को सर या बुद्धि वृद्धि प्रज्ञान शब्द क्या लेना घटादियों को विषय करने वाली बुद्धि की अनंत वृत्तियां जो जागृत और हुई है अभवं अदर सृश्रुतिकालय वे सारी की सारी वृत्तियां क्या हो गई हैं घटपट सब छोड़ छाड़ करके एक ही भूत हो गई सृश्रुति काल घटाज विषया भावे सती घटाज विषय को प्रत्यात् होने के कारण से घनो घनोपत चित्रूपेण एक रूपोपवत अज्ञान के माध्यम से चित्त को विषय बनाता हुआ चित्तरूपेण एक ही भूत हो गया समझो सारी वृत चैतन्यमय हो गया चिन्हमय हो गए तदृष्टान घन जला प्रज्ञान शब्दार्थ निरूपण प्रसंगा बहुत महत्वपूर्ण बात कहेंगे जो कल आप लोग मानने को तैयार नहीं थे वैशेषिकों ने कहा था दुख का भाव से भिन्न आनंद नहीं वेदांत भी मानता है दुख का भाव से अलग कोई आनंद नहीं तक घनत्व साक्षी भाव दुक्का का भावम प्रचक्षद लौकिका तार्कि वृत्ति विलोपना तद घन साक्षी भाव और प्रज्ञान घनता और कुछ नहीं उसी का नाम साक्षी भाव है सब चैतन्यकार सारी वृत्तियां केवल सच्चिदानंद को विषय कर रही हैं और केवल विषय ही नहीं कर रहे तो क्या हो गया सारी वृत्तियां ब्रह्माकार वृत्तियां हो गई हैं इसलिए सबके सब साक्षी भाव को प्राप्त उसी स्थिति का नाम दुख का भाव ऐसी स्थिति को ही दुख का भाव सबसे कहा जाता है कौन कहता है लौकिका तार्किका सब लौकिक लोग और तार्किक लोग इस बात को ही दुख का भाव सिखाते हैं और कब तक उसको मानते वृत्ति विलोपनाथ जब तक दुख की वृत्ति कल लोप जागृत में आना दुख वृत्ति है स्वन में रहना दुख वृत्ति है जागृत और दुख रूपा है, है, है। जागृत सुखरूप होता है यहाँ पार्टर बैठना पड़ते भी दुख रूप है हाँ कही को नींद आ जाती है परेशान है दर्द होता है परेशानी मजबूरी है क्या बैठना पड़ता आसन रहते तो बैठना पड़ता <laughs> है मजबूरी में बैठते हैं छोड़ दिया जाए तो हो सकता कोई आ जो वो वो आ ये चूट है कोई ना आरोप है हमारे कोई नियम नहीं है आप पाटे बैठना ही पड़ेगा जो जो रह रहे सबको सब, सब पाटे बैठना पड़ेगा ऐसा कोई नियम नहीं है मर्जी है बैठो ना बैठो मजबूरी से नहीं बैठना कभी हाँ मजबूरी से कभी बैठो लेकिन कई लोग संकोच अभ्यास करें क्या सोचेंगे पता नहीं स्वामी जी बुरा मानेंगे ऐसे अपनी कल्पना इसे मजबूरी बैठ जाते ये टोटल फ्रीडम है यहाँ पे फिर भी इसलिए कहते देखो यहां पर जब तक विलोप रहता है तब काल पर दुख का भाव मान करके कहते हैं इस शक्ति को लोग दुख का भावात्मक मानते हैं जागृत और शब्द को दुखात्मक मानतेदम वेदांत साक्षित नीमान देखिए वेदांतों में साक्षी शब्द से कहा करते हैं आप प्रज्ञान घनत्मी उसी का नाम प्रज्ञान घन शब्द भी जो कहा जा रहा है यहां तदेव उसी को कहा शास्त्र संस्कार रहिता रही तार के कहा वैशेषिका गया उसी को उसी साक्षी को क्या कहते हैं वैशेषिक लोग दुख का भाव एक उन्होंने भी कहा तुम तो अपराध आनंद कोई आनंद नहीं है स्थापित किया था वह ऐसा लग रहा है ऐसा बोलता है जैसे लगता है घंटन कर रहा है तो परेशान हो जाता है आदमी वहां लेकिन कुछ बात सही भी कहता है आखिर में आप भी वेदांत सकल बातों को कोशिश करते ही युक्ति से सिद्ध करना तर्क सिद्ध करने की कोशिश प्रधान है।, है।, है।, है ना अगर उनके तर्क के हमारे कहीं ना कहीं काम आ रहा है किस तक आता है एक अलग बात है ये वेदांति का विवेक है कि उनके तर्कों को हम कहां तक कैसे इस्तेमाल करेंगे और जहां गलत है उसको कैसे तोड़ ये आपकी चतुराई समझो, लो वेदांतियों की चतुराई इसी में है तीसरे कहते हैं कि भाई क्योंकि अनादि अनादिकल वासना ऐसे ना द्वैत की वासना भयंकर है ना अनादि काल इसको काटने के लिए तर्क बहुत जरूरी है तर्क के नहीं कटेगा नहीं आसानी से मन को आ तर्क करके द्वैत पर तर्क करता है हमेशा ही मन आप जितना भी अद्वैत पढ़ाई मन को कुछ देर तो हाँ हाँ करते रहेगा फिर बाद में वो कुछ खिलाना शुरू कर देता तो देर बाद ही अपने द्वेज पहुंच जाता है। वासना ऐसी है इसे मन को बार अबार, बार बार बार जिन तर्कों को द्विज स्थापित कर रहा है उन्हीं तर्कों को काटकर स्थापित करना पड़ता है इसे जिप ली है और कई तरह तो बहुत नजदीक आ जाते हो तार्कि वैशिषिका ज शास्त्र न दुःख का भाव प्रचक्षते दुख का भाव इत्या हो दुख का भाव कोई नहीं वो साक्षी साक्षी को दुख का भाव आनंद को सृष्ट आनंद को दुख का भाव से कहते हैं इसे कोई विरोध नहीं होता था क्यों ऐसे कहते वो लोग क्योंकि कि जितनी प्रकार के दुख की वृत्तियां हुआ करती थी जागृत और सप्रो में या जिन वृत्तियों के कारण से जागृत आप दुःख का अनुभव किया करते हैं दुःख महसूस करते थे वो उनमें से एक भी वृत्ति काल में उठता नहीं है इसीलिए भाव तक मानते हैं पूर्वोदार्थ श्रुति वाक्यगत चेतव का शब्द पूर्वार्थ जो श्रुति वाक्य में विद्यमान चेतमुखा शब्द है उसकी भी व्याख्या करने जा रहे हैं अज्ञान बिंबिता चित स आनंद भोजने भुक्त ब्रह्म सुखम त्यक्ता त्यथ कर्मणा अज्ञान में प्रतिबिंबित है चित अज्ञान में प्रतिबिंबित है चित और आनंद को रूपी भोजन को खाने के लिए वही मुख है मुखम आनंद भोजने एक जो वृत्ति है अज्ञान में अज्ञान की वृत्तियों में प्रतिबित चित्त अन्य सकल विषय जागृत स्वप्न विषय रहित अज्ञान में प्रतिबिंध केवल जो चेतन प्रतिबंधित हो रहा है समय में नहीं तो वृत्तियों में हमेशा चैतन्य होता है लेकिन गटावचिन चैतन्य आ जाता है तो पटावचिन चैतन्य आ जाता है है ना वो घट से चैतन्य आता है वहां की जागृत में भी हम घट को देख रहे हैं तो केवल घटवृत्ति सवार होगा क्या नहीं आप एक प्रेस पढ़ते हो ना प्रमात्र चेतन प्रमाणावचिन चेतन प्रमेवचिन चेतन का एकीकरण होता है मैं चैतन्यवाद ही है लेकिन वह घट आदि उपाधि वाला है अशुशुद्धि में सर्वोपाधि शुद्ध चेतन मात्र आवृत्ति में प्रतिभाषित होता है यह इसे कहते हैं अज्ञान चित्स्यात मुखम यही मुख होता है किसको खाने में आनंद भोजन आनंद का भोजन खाने में भुक्तम ब्रह्म सुखम चक्ता फिर आप देखेंगे आनंद भोजन बाहर आया वहां परिस्थिति में वही थे हमेशा रह जाना चाहिए आनंदी में रहो हमेशा के लिए डोंग मत तब कहते आपका कर्म रूपी अलारम अंदर बैठा हुआ बाहर के बजे न बजे कर्म तो उठा ही देगा तो छोड़ेगा नहीं आपको इसे कर देखो भुक्तम ब्रह्म सुखम त्यक्त जब भोग रहा था उसे भी छोड़ करके बाहर आ जाता है जागरूक में दोबारा क्यों अत कर्म करम वजह से न चाहते हुए बाहर आ जाता आनंद भोजने संह्मानंद आस्वादने शिशु पिक्का में ब्रह्मानंद क्यों वो आस्वादन करने में अनुभव करने में मुखम मैं साधन भवती साधन क्या अज्ञान बिंबिता चित अज्ञान में प्रतिबंबित चैतन्य मैंने अज्ञान की वृत्तियों में प्रतिम्बित जो चैतन्य अज्ञान वृत्त प्रतिबिंबित चैतन्य भवेत अज्ञान वृत्ति में जो प्रति चैतन्य होता है निर्विशीणी चैतन्य है निर्विषक चैतन्य है उस समय में ध्यान रखना है चैतन्य है अर्थात अज्ञान वृत्ति ही मात्र उपाधि है अज्ञान की वृत्ति ही उपाधि है और कोई उपाधि नहीं है न प्रमाता कर कोई नहीं है और प्रमेय भी नहीं है प्रमातृत्व तो और प्रमेय प्रमेयत्व तो दोनों से रहित हैं किन्तु प्रमाण मात्र वृत्ति मात्र ही है और उस विचेत का प्रतिमा पड़ा हुआ है वृत्ति चिंतित मात्र का अनुभव उसको हम कहते हैं सुशक्ति आनंदमय जीवन भ्रम सुखम चेज्य है बहि पूछ रहा है, ये दुख का मंदिर है इसे तुम क्यों आ रहे हो जागृत में जागृत है दुख, दुख का मंदिर है भी दुख का मंदिर है इस मंदिर का देवता का नाम है दुखदेवता है कहते कि देखो सुशक्ति के उस आनंदमय रूपे नीवे ना आनंदमय रूप जीव के द्वारा किया जा रहा था फिर उसे त्याग करके बाहर जागृत दुख का आलय में कुतो आगत क्यों लौटाता है पुण्य पुण्य कर्म पाकर वाशबद्धता पुण्य और पाप कर्मों के पांच से बंदा होगा इसे ना आपको समुद्र या किसी नदी में आप हजार घड़ा डाल दो घड़े का जल यदि उस समय नदी में एक ही बुध हो गया लेकिन अभी घड़ा है ना? जब तक तो घड़ा है तो पृथक ही है घटा, हिंदी घड़ा हिंदी घड़ा है संस्कृत घट कई घड़ा डाल डाल दो दो। पानी पानी समय एक साथ सा हुआ है, तो है पापात्मक जब कर्म रूपी पास से बद प्रेरित हो प्रेरित हो करके जीव साक्षात कृतम ब्रह्मानंद प्रत्येज साक्षात किए उस ब्रह्मानंद को भी त्याग करके बहिरी आती जागरण दो बरसुख में उठाता है तो ये सारी बात को कैसे पता चला इत्यास्य कैवल्योपरिष्द मंत्र जन्म कर्मयोगा सीव स्वीति प्रबुद्ध कैवल्योपरिषद चौदमा मंत्र कबल श्रुति वाक्य यदि मनवाना तद वाक्य पाठ करते उसके अभिप्राय को विकतन करने जा रहे हैं जन्म कर्मों के योग से यह जीव जो सोया हुआ था दोबारा जग जाता है कर्म जन्मांत भूय तद्योगा बुद्यते पुनः इति कवल्य शाखाया कर्म जो बोध जन्मांतरे य कर्म अभूत जन्मांतर में जो रहने को कर्म किए थे जो प्रारूप पर है जो बिल्कुल फिट कर रखे हैं वो पहले से ही कितना घंटा किस दिन कहा कैसे सोओगे सब लिखा हुआ है कब ट्रेन में सोएंगे कब प्लेटफार्म में सोएंगे नहीं कब कहाँ सोना पड़ेगा कब झोंपड़ी में कब कमरे में कितने घंटा यहाँ कितने घंटा वहां सब कुछ निश्चय कई बार उधर आधार गर्मी आदि में पंखा रहता है आराम से अंदर सोए रहते जन्मांतर में कृत है उसी के आधार पर अगर इतना की कोटा तय स्वप्न की कोटा तय है जागरण की कोटा भी तय और उसमें क्या करोगे कितनी हो, कितना वास्तव में चलेगा ये निर्भर जैसे पूरे गांव की लाइट आपको जितने के साथ पहले तो बारह बारह सौ लोग बैठते थे इसे छोटा बनाना पड़ता सारे मर गए बड़ा मुश्किल होता था करोड़ों रुपए देने पड़ जाते प्लेन वाले को सबको देना पड़ेगा परिवारों को कैसे छोटे छोटे प्लेन बनाने लग गए तीन सौ ढाई अब तो पैंसठ तो सौ के भी हो गए 150, 200, सबके भी छोटे छोटे क्या अगर ज्यादा बड़ा प्लेन खाली आदि चली जाती तो भी नुकसान है ये समस्या है अब डोमेस्टिक प्लेनों में कई बार खाली खाली जाना पड़ जाता है उड़ान तो भरना पड़ेगा उतना पेट्रोल तो भाई दो आदमी बैठे हो बस जाती कई बार कंडक्टर ड्राइवर दो होते जा रहे गाड़ी कोई आदमी नहीं एक बार हमको मुजफ्फरनगर के बाईपास से खड़ा था अब वो गया था उधर सुखताल है ना सुखताल गए थे तो वहां से चलते चलते पहले चले चले आया हूँ अब मन आया शाम को निकल पड़े चलो अब चल देना है क्या मरना पहुंच गए लोग दस बजे वहाँ बाईपास कोई बस नहीं खड़े रहे खड़े रहे खड़े रहे चलो अब यही लेट जाते उधर एक पत्थर पे सर लेट गया इतने में एक बस तो की आवाज़ आई तो मैं खड़ा हो गया वो बस वाले भी दो ही थे ड्राइवर कंडक्टर वो भी सोचे कोई मुल्ला मिल रहा है मेरे वो अच्छा आदमी है लग रहा उसने घड़ी रोकी नहीं जाना है पूछा उसने मैंने कहा देखो उसको ले जा रहा है मैंने कहा जाना है बैठो बिठा लिया और कहते हमको भी खतरा था ये एरिया ऐसा है चल और तो जुड़ गए मरेंगे तीन मरेंगे बोला <laughs> <laughs> और इसे विदाउट टिकट लाया हुआ हाँ यहाँ के तक जो है पुरखा है वहाँ तक जो टिकट लगा पुरखा से अभी मेन रोड हाईवे में आ गए हैं अब तो टिकट लेना पड़ेगा क्योंकि तो अब मरेंगे तीन नहीं मरेंगे दो ही जाएंगे नौकरी जाके हम दोनों की तुम्हारे पास टिकट नहीं है टिकट तुमसे नहीं तुम तो बोल रहे हो नहीं दे मैं क्या करूँ मुझे पैसा दे रहा टिकट नहीं दे रहा तो हम दोनों की नौकरी जाएंगे ना मैंने अच्छा आदमी यार कोई जगह बड़े हस्ते मजाक करते खूब आनंद से आए थे पूरे बस तो ऐसे भी हो जाता है तो इसे अपने जो कर्म कैसा इस पर निर्भर कहा कितना सोगे कैसे आओगे कैसे जाओगे, ये सब कृतम्य कर्म तद योग बुद्ध थे पुनः उसी का योग से दो बार आप जम जाते हो कैवल्य शाखा इस कैवल्य शाखा के परिषद में कर्म जो बोध कर्म जन्य जागरण बोध में यहां पर जागृत का जागरण जागृत अवस्था यहां कथन किया गया